संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व महाराज युधिष्ठिर का अभिषेक उनके राज्य व्यवस्था तथा द्वारा के जी कहते हैं राजन अब महाराज युधिष्ठिर रोष और संताप से मुक्त होकर पूर्व की ओर मुख करके स्वर्ण के सुंदर सिंघासन पर विराजमान हुए उन्हीं की ओर मुख करके एक चमचमाते हुए सोने के सिंहासन पर सात्की और श्री कृष्ण बैठे तथा महाराज के दोनों ओर दो पीठों पर भीमसेन और अर्जुन सुशोभित हुए एक ओर हाथी के आसन पर नकुल और सहदेव सहित माता कुंती प्रकार के सुधर्मा, और कुरराध्राष्ट्र भी अलग अलग सुन्दर सिंहासन पर विराजमान हुए जहाँ महाराज धित्राष्ट्र थे उधर ही जुयुस्तु संजय और गांधारी ने भी आसन लगाया महाराज युधिष्टि ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प अक्षत भूमि सुवर्ण रजत और मड़ियों को स्पर्श किया सिंहासन के पास मृत्यु का सुवर्ण तरह तरह के रत्न सर्वोस से युक्त अभिषेक के पात्र जल से भरे हुए तांबे चांदी और मिट्टी के बर्तन पुष्प लाजा धान गोरछ शमी पीपल और पलाश की सुविधाएं मधु घृत गूलर का शुरुआ और शंख यह सब सामग्री एकत्रित की गई फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित पूर्व और उत्तर के कोण में नीचे स्थान पर उनसे वेद के मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक हवन कराया अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने पांच जन्म शख में जल भरकर धर्मराज का अभिषेक किया फिर उन्हीं के कहने, में, कहने से राजस्वी क्षेत्राष्ट्र तथा सब दरबारियों ने भी पांच जन्य के द्वारा ही उनको अभिषेक किया अभिषेक होते ही नक्कारों और नफीरियों का शब्द होने लगा महाराज ने धर्मानुसार प्रजा की सब भेंटें स्वीकार की और उसे बहुत से पुरस्कार देकर सम्मानित किया इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर उन्हें हजारों मुहरे दक्षिणा भी दी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल हो जय हो ऐसा कर आशीर्वाद दिया फिर उन्होंने महाराज की प्रशंसा करते हुए कहा राजन बड़े भाग्य की बात है आपको विजय प्राप्त हुई आप आप अपने पराक्रम से धर्म की रक्षा करने में समर्थ हुए या प्रजा का सौभाग्य ही था कि आप अर्जुन और नकुल सहदेव अब तक सकुशल रहे अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रम को अपने हाथ में ले इसके बाद समागम सज्जनों ने धर्म राज्य का सत्कार किया और उन्होंने अपने संबंधियों के सहयोग से उस विशाल साम्राज्य का भार अपने हाथों में ले लिया प्रजा के अभिनंदन का उत्तर देते हुए उन्हें इनकी आज्ञा में रहना चाहिए और जो इन्हें जो कुछ अच्छा लगे वही करना चाहिए मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा सावधानी से इनकी सेवा करना ही है यदि आप लोग मेरे ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं तो मैं यही मांगता हूं कि इनके प्रति पहले ही के समान सम्मान का भाव रखें मेरे आप सब लोग मेरी यह प्रार्थना हृदय से स्वीकार करें इसके बाद कुरुराज यु ने सभी पुरवासी और देशवासियों को विदा किया तथा भीम से युवराज बनाया महामणि विदुर जी को राजकार संबंधी सलाह देने का निश्चय करने का तथा संधि विग्रह प्रस्थान स्थिति आश्रय और भाव इन छह बातों को निर्णय करने का अधिकार सौंपा क्या काम करना है और क्या नहीं करना है इसका विचार तथा आय व्यय का निश्चय करने के कार्य पर उन्होंने सर्वगुण सम्पन्न वयोवृद्ध संजय को नियुक्त किया सेना की गणना करना उसे भोजन और वेतन देना तथा उसके काम की देखभाल करना उन्होंने नकुल के जिम्मे किया शत्रु के देश पर चढ़ाई करने तथा दुष्टों को दमन करने के काम पर अर्जुन की नियुक्ति की ब्राह्मण और देवताओं के काम पर पर तथा के दूसरे कामों महर्षि में नियुक्त हुए, सहदेव को अपने साथ रखा, उनको सब समय राजा की रक्षा का काम सौंपा गया राजा ने जिन जिन लोगों को जिस जिस काम के योग्य समझा उन उनको उसी उसी कार्य पर नियुक्त किया उन्होंने विदुर संजय और जयुष्ट से कहा आप सब लोग सदा सावधान रहकर प्रतिदिन मेरे इन बृद्ध पिता राजा क्षेत्राष्ट्र की सेवा करें इनका जो भी काम हो उसे ठीक ठीक पूरा करना चाहिए इस नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों के भी जो कुछ कार्य हो उन्हें इन्हीं महाराज की आज्ञा लेकर पूर्ण करना चाहिए वैसम जी कहते हैं तंदर तो राजा जन ने युद्ध में मरे हुए अपने कुटुम्बियों के अलग अलग श्राद्ध करवाए धरतराक्ष ने अपने पुत्रों के श्राध में अन्न धन गौ तथा बहुमूल्य रत्न दान किए राजा युधिष्ठिर ने स्वदी को लेकर द्रोण अभिमन्यु आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया प्रत्येक के उद्देश्य से उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को अलग अलग धन रत्न गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किया इनके सिवा जिन राजाओं के कोई पुत्र आदि संबंधी जीवित नहीं थे उनका भी संपन्न किया। अपने संबंधियों के उद्देश्य से, उन्होंने अनेकों धर्मशालाएं, तथा पोखरे बनवाए इस प्रकार सबके और सुदैहिक संस्कार करके वे उनके ऋणों से मुक्त हुए और धनपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए हितार्थता का अनुभव करने लगे जित्राष्ट्र गधारी विदुर तथा अन्य आदरणीय गौरवों की वे पहले की ही भांति सेवा करते और श्रेष्ठ भृत्यो का भी सम्मान किया करते थे जिनके पति और पुत्र रणभूमि स्त्रियों को वे सम्मान के साथ रखते और सभा होने की उनके भरण पोषण का सदा ख्याल रखते थे दिन दुखियों अंधों तथा अनाथों के रहने के लिए घर बनवाते और उन्हें भोजन एवं वस्त्र की भी सहायता देते थे सबके साथ कोमलता का बर्ताव करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे